जगत जगत द्वारा ध्यान स्वामी मलूकदास जाय महाराज राई सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा राय महाराज राई सदगुरुदेव श्री भक्ति माली महाराज राई परम परम जो रातन मरणी मरणित्री पुण्य प्रविष्ट भक्त माली माली गोविंद दासराय महाराज राई उनके स्मृति महामहोत्सव की श्री प्रिया प्रयास मिलन महामहोत्सव की सब सनिकली सब घपनिकली सब की, समस्त घी की जय जय श्री शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन वंशीवट ज्ञान गुदरी गोपीश्वर महादेव जी की सन्निधि में स्थित श्री मलुक पीठ के सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में श्री नित्य साकेत बिहारणी बिहारी जी की चरण सनिधि में श्री गुरुजनों की भावमयी समिधि में एवं पूज्य संतों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद रामचरित मानस की मंगलमयी कथा के माध्यम से सुलभ हो रहा है आज किसी अपरिहार्य कारण से हम समय से नहीं पहुंच सके लगभग तीन बजे ही हम यहाँ पहुंचे कहीं गए थे और वहां से आने आने में हमको तीन बज गया फिर स्नान आदि करके सब आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं तो सबसे पहले तो इतनी देर तक आप लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ी इसके लिए हम विलम्ब के लिए क्षमा प्रार्थी है हमारे श्रद्धे मिशन के स्वामी जी दोनों महापुरुष पधारे हैं स्वामी जी भी ठीक तीन बजे से पहले ही आ गए थे आपको भी इतनी देर बैठकर प्रतीक्षा करनी पड़ी आज मानस जी का जो पांच दोहा पाठ करते थे आज उसको हम नमस्कार कर लेते हैं क्योंकि विलम्ब हो गया आज जिन दिव्य महापुरुष की कवि हम लोगों के मध्य विराजमान है श्रीधाम वृंदावन की वैष्णव जगत की एक अनुपम विभूति परम पूज्य प्रातस्मरणीय भक्तमाली श्री महंत श्री गोविंददास जी महाराज जिन लोगों ने उनका मंगल में दर्शन किया है उनकी वाणी का श्रवण किया है वे तो भाग्यशाली हैं ही जिन लोगों ने दर्शन नहीं किया वाणी का श्रवण नहीं किया आज उनके पवित्र स्मरण के इस उत्सव में साक्षी बन रहे हैं वे लोग भी बहुत भाग्यशाली हैं आप सब जानते हैं श्री चैतन्य कुटी वृंदावन की परिक्रमा करते हैं तो पानी घाट पर एक पुराना स्थान है गौरी परंपरा का उसका नाम है श्री चैतन्य कुटी उस चैतन्य कुटी के संस्थापक महापुरुष थे पूज्यपाद पाद प्रातस्मरणीय अनंतश्री सम्पन्न बाबा श्री नवल किशोरदास जी महाराज उनका भी दर्शन संभवता आप लोगों में से बहुत से लोगों ने किया होगा आपने तो किया ही होगा ढकू जी ने भी किया ना कुछ बड़े अद्भुत महापुरुष थे मिथिला का शरीर था उनका और आहारनिष्ठ निश्च भगवत भागवत चिंतन में ही वे डूबे रहते थे पहले तो नेत्र सही थे बहुत बड़े विद्वान थे बाद में नेत्र ज्योति चली गई थी लेकिन देह के रहते हुए उन्हें विदेहावस्था प्राप्त हम कभी उनके निकट जाते थे तो अपने विद्यार्थी जीवन में तो हमको विद्यार्थी जी बोलते थे वो विद्यार्थी जी हमको गीत गोविंद सुनाइए अथवा श्री कृष्ण कर्णामृत के कुछ श्लोक सुनाइए तो जब हम गीत गोविंद ने सुनाते थे तो वे भाव विभोर हो जाते थे प्रेम के सभी लक्षण उनके श्रीअंग में प्रकट हो जाते एक बार उन्होंने हमसे पूछा पूज्य चेतन कुटी वाले महाराज जी ने कि क्या पढ़ते हो, होने कि व्याकरण अच्छा व्याकरण पढ़ते हो ठीक है बहुत अच्छी बात है तो साधु शब्द कैसे निष्पन्न होता है बताओ तो हमने उनको निवेदन किया कि महाराज जी राध और साध दो धातुएं हैं राध साध संऊ और उनसे औुनादिक प्रत्यय होकर के साधु शब्द निष्पन्न होता है राधु शब्द और साधु शब्द जो शब्द जो अर्थ साधु शब्द का है वही अर्थ राधु शब्द का भी है किंतु राधु शब्द प्रचलित नहीं है साधु शब्द ही प्रचलित है और इसका अर्थ है साधनो की प्रकार मिति साधु जो दूसरों के काम साध दे दूसरों के काम बना ले बना दे उसको साधु कहते हैं तो बड़े प्रसन्न हुए बोले हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने लेकिन हम थोड़ा सा इसमें सुधार कर रहे हैं पर कार्य क्या है पर माने श्रेष्ठ कार्य सबसे बड़ा काम क्या है जो बना देते हैं भगवान के भक्त हरिजन हरिदास वैष्णव संत सदगुरु जो जीव का सबसे बड़ा काम सिद्ध करते हुए क्या है कोई रोगी है उसे औषधि दे देना उसकी चिकित्सा करा देना यह भी उपकार है ये भी साधुता है कोई अभावग्रस्त है अभाव के कारण पढ़ नहीं सकता उसको विद्यादान कर देना यह भी उपकार है साधुता है कोई भूखा है उसे अन्न खिला देना यह भी परोपकार है साधुता है वस्त्रहीन है उसे वस्त्र दे देना यह परोपकार है अभाव की पूर्ति करने वाले को साधु कहते हैं पर पूज्य श्री चैतन कुटी वाले बड़े महाराज जी ने कहा कि इस धरती की कोई भी वस्तु मनुष्य को सुलभ हो जाए और सारे धरती की सारी वस्तुएं एक ही व्यक्ति को सुलभ हो जाएं तो भी उसके अभाव की पूर्ति होगी नहीं अभाव तो बना रहेगा ब्रह्मलोक पर्यंत सारा वैभव सुख एक व्यक्ति को सारे भोग विलास प्राप्त हो जाए तो भी अभाव की पूर्ति संभव नहीं अभाव की पूर्ति एक ही प्रकार से होगी श्री कृष्ण चरण कमल की प्राप्ति हो जाए भगवत चरण कमल की प्राप्ति हो जाए क्योंकि भगवान स्वभाव से ही परिपूर्ण हैं। भगवान की प्राप्ति हो जाएगी तो जीवन में अपूर्णता नहीं रहेगी पूर्णता आ जाएगी तो संतों का के द्वारा जो दूसरों का काम बनाया जाता वो सबसे बड़ा काम यही है कि वह विनाशी पदार्थ नहीं अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति करा देते हैं तो भगवान की प्राप्ति करा देना यही संतों का सबसे श्रेष्ठ परोपकार है इसलिए परम परमात्मन साधनो तीस साधु जो भगवान को साध लें भगवान को भगवान की प्राप्ति करा दे उसी को साधु कहते यह विपत्ति उन्होंने हमको बताई और वे बार बार कहते थे परम पूज्य बाबा श्री नवल किशोरदास जी महाराज ये उनका तकिया कलाम समझिए घुमा फिरा के एक बार जरूर कहते थे तुम किसी के नहीं हो तुम्हारा कोई नहीं है तुम्हारा कुछ भी नहीं हो कुछ भी नहीं, भी नहीं है एक बाल भी तुम्हारा है एक बाल के मालिक तुम हो एक बाल के ही मालिक होते तो कह देते खबरदार पकना मत झड़ना मत एक बाल के मालिक नहीं हो झूठ मूठ का अहंकार किए बैठे हो ये मेरा शरीर है मेरा परिवार है मेरा घर है मेरे मेरा पद है मेरी प्रतिष्ठा है मेरा परिवार है ये सब झूठ बात है कुछ तुम्हारा नहीं है और तुम किसी के नहीं हो तुम्हारा कोई नहीं है तुम केवल श्रीकृष्ण के ही हो और केवल श्रीकृष्ण ही तुम्हारे हैं क्योंकि उन्होंने किसी भी अवस्था में तुम्हारा कभी साथ छोड़ा नहीं इसलिए तुम केवल भगवान के और केवल भगवान तुम्हारे हैं बस इसी भाव में तो हो जाओ ये बात सबको बोलते थे उनकी धाम निष्ठा उनकी नाम निष्ठा उनकी सत्संग निष्ठा और उनकी शास्त्र श्रवण निष्ठा अद्भुत थी पहले कच्चा परिक्रमा मार्ग था हम लोग जाते थे कच्ची परिक्रमा में तो प्रायः चैतन्युटी के संस्थापक पूज्य बड़े महाराज जी वे बैठे हुए किसी न किसी संत के द्वारा कुछ न कुछ श्रवण करते रहते कभी श्री चैतन्य चरतामृत श्रवण करते कभी षठ संदर्भ के ग्रंथ श्रवण करते कभी श्री भक्तमाल जी श्रवण करते कभी महाभारत श्रवण करते कभी रामचरितमानस मानस श्रवण करते कभी श्रीमद भागवत श्रवण करते कोई न कोई उनको बांझ के सुनाता रहता था और वे श्रवण करते रहते ऐसे एक महान संत भगवत प्राप्त संत के चरणों में पूज्य श्री गोविंददास जी महाराज को अत्यंत बाल्यकाल में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि ऐसे महत्पुरुष के, महत के चरणों में जिनका बाल्यकाल बीता हो जिनकी युवावस्था आई हो और जिनके चरणों में समर्पित भाव से सेवा करते हुए जिन्होंने ग्रंथों का स्वाध्याय किया हो और अत्यंत अकिंचन अमानी भाव से हरि गुरु संतों की वैष्णवों की सेवा की हो उन पूज्य श्री गोविंददास जी महाराज का जीवन कैसा होगा ये वाणी का विषय नहीं है आप यह समझ लीजिए कि श्रीमद भगवद गीता में श्रीमद रामचरित मानस में श्रीमद भागवत आदि ग्रंथों में संतों के जो लक्षण कहे गए हैं वे सब के सब लक्षण पूज्य श्री गोविंद दास जी महाराज में मूर्त रूप में विराजमान दिखाई पड़ते महाराज जी की पूज्य गुरुदेव भक्त माली जी के प्रति उनका गुरुभाव था महाराज जी की आज्ञा से उनके आग्रह पर कई कई वर्ष गुजरात की यात्रा भी उन्होंने की और बाद में श्रीधाम वृंदावन से पंचकोशी से बाहर न जाने का उन्होंने व्रत ले लिया और अंतिम क्षण तक भगवत स्मरण पूर्वक उन्होंने श्री वृंदावन धाम की रज को प्राप्त किया अत्यंत अस्वस्थ अवस्था में थे चलना फिरना बंद था एक दिन व्हील चेयर पर बैठे और उनके संत उनको बाहर थोड़ा खुली हवा में थोड़ा घुमा रहे थे व्हील चेयर को तो बोले वो, वो परकम्मा के सारे सारे उधर ले चलो यमुना जी की तरफ ले चलो और जब इधर आए तो बोले मलुक पीठ ले चलो उस अवस्था में वो चलकर यहां आए यहां आकर ठाकुर जी का दर्शन किया महाराज जी का दर्शन किया ऊपर शालिग्राम भगवान का दर्शन किया जब बिल्कुल चल नहीं सकते तब दास ने उनको कुछ सम्मान उनका पूजन किया वस्त्रादि अर्पित किया कुछ स्वल्प कुछ राशि उनके चरणों में अर्पित की बड़े संकोच में पड़ गए और ले नहीं रहे थे महाराज जी संत सेवा कर देना तुरंत उन्होंने दूसरे दिन भंडारा किया और बताया ये भंडारा मलुपीठ वाले महाराज की तरफ से पूज्य सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज से उन्होंने संपूर्ण भक्तमाल का श्रवण किया उनके स्मृति महोत्सव में पहले प्रथम उत्सव में दास को ही कथा कहनी थी लेकिन उसी समय शरीर का कोई दुष्प्रारब्ध का भोग उपस्थित हुआ और उसी काल में जिस काल में उनका उत्सव था उसी काल में हमको श्री रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में स्वामी जी की देखरेख में रहना पड़ा वही महाराज जी के उत्सव का समय था और अब बड़ी समस्या थी कि इतने जल्दी दूसरा कोई व्यास कैसे उपलब्ध हो तो श्री राधारमणीय गोस्वामी श्रीमन माधव गौ गौड़ीश्वर गौड़िश्व वैष्णवाचार्य हमारे वृंदावन के बहुत परिष्कृत श्रीमद भागवत आदि ग्रंथों के समर्थ वक्ता हमारे अत्यंत प्रिय और पूज्य श्री पुंडरीक जी गोस्वामी जी ने उनकी यद्यपि कहीं कथा थी दास ने फिर निवेदन किया कि हमको कहना था और हमारे लिए तो पूज्य गुरुदेव के समान ही पूज्य श्री गोविंदास जी महाराज का स्थान है तो आप किसी तरह से संतों की लाज रख लीजिए तब उन्होंने अपनी कुछ बहुत अति व्यस्तता थी उनकी उसको उन्होंने नमस्कार करके और पूज्य श्री गोविंद दास जी महाराज के उत्सव में चैतन्य कुटी में कथा कही आप चैतन्य कुटी में अपने गुरुदेव के समय में ही महंत पद पर विराजमान हुए और बाद में फिर वो अन्यत्र वृंदावन में विराजे इस समय वहां अखिल भारतीय चतुर्थ संप्रदाय के श्रीमंत पूज्य श्री फूलडोल बिहारी दासी महाराज चैतन कुटी के महंत पद पर विराजमान हैं, जो पूज्य श्री गोविंद दासी महाराज के छोटे गुरु भाई हैं। तो आज मन में ऐसा हमारे भाव था कि हम उनके उत्सव में सेवा नहीं कर सके तो कुछ हमारे पूज्य महापुरुष उनका पावन स्मरण क्यों न चातुर्मास के क्रम में कर लिया जाए उसी क्रम में आज चातुर्मास के क्रम में सबसे पहले पूज्य श्री गोविंद दास जी भक्तमाली जी का हम पावन स्मरण करते हैं उनके चरणों में बारंबार साक्षकांग प्रणाम निवेदित करते हैं कल उनका उत्सव था लेकिन कल हमारी कुछ प्रवचन की धारा ऐसी बही कि हम एकदम भूल गए कथा के क्रम में ही रह गए तो आज हमने उनका पवित्र स्मरण किया है और कल प्रातः काल लगभग 10 बजे से यहाँ पूज्य श्री गोविंददास जी भक्तमाली जी के निमित्त भावांजलि समर्पण कार्यक्रम है जिसमें वृंदावन के अनेक पूज्य संत महापुरुष पधारेंगे और पूज्य श्री गोविंद दास जी भक्तमाली जी के जीवन के अनेक महत्वपूर्ण संस्मरण वे प्रस्तुत करेंगे तो उन महापुरुष के संबंध में कुछ सुनने का सौभाग्य कल हमको मिलेगा कल अष्टमी तिथि है आज भी एक बहुत बड़ा पर्व है भानु सप्तमी आज श्रावण कृष्ण सप्तमी है और रविवार है ये बहुत बड़ी सप्तमी है महासप्तमी है भानु सप्तमी है आज यमुना जी का स्नान अवश्य करना चाहिए जिन लोगों ने कर लिया उन्होंने तो अच्छा है और जिन्होंने नहीं किया है तो कम से कम यमुना जी का आचमन जरूर कर लेना क्योंकि आज श्री यमुना जी का बहुत बड़ा पर्व है वैसे दास तो गोता लगाया, तो कल आज हमारा मध्यान्ह स्नान संध्या सब यमुना जी में ही हुई और उसके बाद फिर हम राधा रानी चले गए उसी में विलंब हो गया तो आज यहां आदित्य हृदय स्त्रोत्र के ब्राह्मणों ने पाठ भी किए तो आज भगवान सूर्य का उत्सव है कल अष्टमी है तो पूज्य श्री गोविंददास जी महाराज की जो तिरुभाव तिथि है वो अष्टमी है इस निमित्त कल उनकी तिथि का स्मरण रखा गया है तो लगभग 10 बजे से भावांजलि सभा आरंभ हो जाएगी जो लगभग 12 बजे तक चलेगी और फिर 12 बजे सब संतों का वैष्णवों का प्रसाद है आप सबको कल प्रसाद जरूर पाना है क्योंकि हमारे ब्रजमंडल के वृंदावन के महान संत परम पूज्य प्रात स्मरणीय श्री चंद्रशेखर बाबा जी महाराज कहा करते थे उनके मुखारबंद से हमने सुना है कि संतों के तिरुभाव उत्सव के प्रसाद का एक कण किसी जीव को प्राप्त हो जाए तो उसके जीवन के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और श्रीकृष्ण प्रेम की श्रीकृष्ण प्रेम प्राप्ति की पात्रता उसे प्राप्त हो जाती है वो श्रीकृष्ण के प्रेम की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है ऐसा पूज श्री बाबा महाराज ने कहा था और हमारे पूज्य गुरुदेव भरतमाली जी महाराज का जब उत्सव चला तो उस समय बाबा ने मधुकरी न लेकर के मलुक पीठ से प्रसाद मंगा करके और प्रसाद पाया तो वैसे बाबा कहीं का प्रसाद नहीं लेते थे किसी मंदिर के भी उत्सव का एक कण मात्र लेते थे लेकिन बोले भरतमाली जी के उत्सव का प्रसाद है और ब्रजवासियों के घर का अन्न है किसी शेठ साहूकार का अन्न नहीं है इसलिए हम ऐसे दिव्य संत के उत्सव में प्रसाद लेंगे तो कितने सौभाग्य की बात है कि कल पूज्य श्री गोविंद दास जी भक्तमाली जी के उत्सव का दिव्य प्रसाद तो संत तो सब प्रसाद लेंगे ही आप सब सदग्रहस्थ वैष्णव भक्त भी कल 12 बजे के बाद यहीं प्रसाद ग्रहण करेंगे जगह इतनी ही है इसलिए पहली पंक्ति में संत लोग विराज जाएंगे संत पालेंगे और संतों के पाने के बाद जो पाने को मिलेगा उसकी और ज्यादा महिमा बढ़ जाएगी क्योंकि संतों का के पीछे प्रसाद लेने की बड़ी महिमा है तो संतों के उत्सव का दिव्य प्रसाद भी मिल जाएगा और कितने सौभाग्य की बात है मानस जी की कथा में संतों की महिमा ही चल रही है आज श्री भाई जी ने परम पूज श्री गोविंद दास जी महाराज के कुछ पत्र जो उनके ही लेखनी से लिखे हुए हैं वो पत्र भी आज प्रदान किए ये पत्र हैं तो जिन महापुरुष का हम स्मरण कर रहे हैं उनकी हस्तलिपि उनके पत्र भी हैं वे स्वयं दो तीन विषय से आचार्य थे गोविंद जी महाराज भक्तमाली जी बड़े विद्वान थे लेकिन ऐसी सरलता थी जैसे पांच सात वर्ष का बालक जैसे भोला हो ऐसे भोले थे एकदम अमानी महापुरुष थे हम चाहते हैं कि कुछ पत्र का अंश हम पढ़ें, जिससे उनके सत्संग के वाक्य सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, श्री निताई गौर हरि ही श्री हनुमते नमः। ये यहाँ बैठे हैं जिनको उन्होंने पत्र लिखे श्रद्धे श्री हकू भाई जी को सपरिवार सभी बालकों को सादर सप्रेम हरी स्मरण श्री बिहारी जी की कृपा से छब्बीस चार अठ नवासी को हरिद्वार कुंभ स्नान किए बहुत संतों के दर्शन हुए वहां से श्री वृंदावन आए, वहां बिहारी जी की कृपा से साधु सेवा हरिनाम रामाएन, श्री हरिनाम संकीर्तन आदि चल रहा है रामायण श्री रामायण मासिक पाठ जाप के नाम से आपके नाम से चल रहा है आप सब बहुत सेवा किए भक्तों का के नाम का स्मरण लिखा है और एक बात लिखी है कि आप सब भगवान का भजन करते रहेंगे यही मानव जीवन का सार है आप सब भगवान का भजन करते रहेंगे यही मानव जीवन का सार है इति शुभम महाराज जी का नाम लिखा है गोविंद कुंड वृन्दावन दूसरे पत्र में उन्होंने लिखा है अलग अलग पत्र हैं ये पत्र नवासी का है जो हमने पढ़ा और ये जो पत्र हम पढ़ने जा रहे हैं वो छियासी का है छियानवे का है। इस पत्र में सभी प्रेमियों को हरिस्मरण लिखने के बाद लिखा है प्रातस्मरणीय परम पूज्य बहुत ध्यान से सुने प्रात स्मरणीय परम पूज्य संत कुलभूषण परमाराध्य श्री श्री एक सौ आठ श्री गणेश महाराज जी प्रसन्न है उनसे गुजरात जाने के लिए हमने प्रार्थना की है आप सब महान हैं कृष्ण आप सबों के कारण आप सबों को भगवान में तथा संतों में अत्यंत निष्ठा भक्ति है आप सबों ने हमको संत सेवा में बहुत सहायता की है इसके लिए हम आप सबों का ऋणी हूं और महाराज जी का नाम लिखा है कैसी दीनता कैसी नम्रता उनमें अद्भुत है इस पत्र में तीसरे पत्र में लिख रहे हैं कि फाल्गुन पूर्णिमा को श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है शाम में ग्रहण के समय हरिनाम संकीर्तन के समय महाप्रभु का अवतरण हुआ कलयुग में श्री हरिनाम के द्वारा हम लोगों का कल्याण होगा इसके लिए महाप्रभु जी आए अतः उस दिन आप सब अपने सत्संग में श्री महाप्रभु जी का के चरित्र की कथा करेंगे बंधनवार बनाएंगे महाप्रभु जी के प्राकट्य का उत्सव मनाएंगे ऐसा लिख रहे हैं महाराज जी कथा में हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे इस महामंत्र का संकीर्तन करेंगे कुछ विशेष भोग लगाकर वितरण करेंगे ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जयंती के श्री चैतन्य प्राकट्य महोत्सव के संबंध में आपने लिखा है गुजरात में भूकंप आया था उस भूकंप का भी समाचार पूछा है उन्होंने भूकंप के कैसी क्या स्थिति है और ये भी लिख रहे हैं कि भूकंप में मकान टेढ़ा हो गया उसमें मत जाना और दीवार टेढ़ी होगी उस घर में नहीं जाइएगा बाहर कष्ट सहन करें परंतु उस घर में नहीं जाएं ये भी लिखा है संत बहुत सरल होते हैं जो उनके मन में आता है वैसा ही वे लिख देते हैं इस पत्र में लिखा है श्री राधा कृष्णाभ्याम नम श्री राधा कृष्ण भगवान से हम आप सबों का कुशल मनाते हैं श्री राधा कृष्ण भगवान की कृपा से हम 8 एक 2001 को सकुशल श्री वृंदावन पहुंच गए परम पूजनीय बाबा श्री गणेश दास्ती महाराज के दर्शन किए वे प्रसन्न हैं। आप सभी प्रेमी भक्तों ने मेरी साधु सेवा में बड़ी सहायता की आप सब सत्संग चला रहे हैं यह बड़े भाग्य की बात है सत्संग से भगवान में भक्ति बढ़ती है भगवत भक्ति करना मानव जीवन का सार है हम श्री राधा कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सबों को भगवान और साधुओं में श्रद्धा बढ़ती रहे इति शुभम बहुत सुंदर सुंदर पत्र हैं ये सब पोस्ट कार्ड हैं और ये दो अंतरदेशीय हैं अंतर्देशी में कुछ अधिक लिखा होगा इस पत्र में उन्होंने राज सिंह जी जाला का परमपद हो गया ये समाचार भी लिखा है मनु भाई के द्वारा प्राप्त हुआ अभी हम बिहार में कथा कह रहे हैं और श्री राज सिंह जाला भाई के लिए हमने एक माला हरिनाम जब किया ये भी लिखा है भगवान राधा कृष्ण अपने निकट बुलाकर उन्हें अपनी सेवा में रखें ऐसी प्रार्थना की है इसमें एक विशेष बात लिखी है इस पत्र में तुलसी मलया युक्तो यस्तु प्राणान यमापि यमा नेक्षित वक्ता युक्त पापशत शक्ता युक्त पाप शतईरती इस श्लोक का अर्थ है कि तुलसी की माला पहने हुए जो प्राण का त्याग करते हैं उनको यमराज देख नहीं सकते यमदूतों की तो बात ही क्या है चाहे वे सैकड़ों पापों से ही युक्त क्यों न हों। और श्री राज सिंह जी याला तो निरंतर हरिनाम जप करने वाले थे उनके कंठ में निरंतर तुलसी की माला थी पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के वे कृपा पात्र शिष्य थे उनके तो वे तो बड़े भाग्यशाली थे हरि ओम योग लोक पावनी तुलसी काश काशमालां कंठे निर्धारित स्थ जीवन मुक्तोती लोक पावनोवती सामवेदे द्वितीय संस्कार श्री गोविंदास जी महाराज लिख रहे हैं कि सामवेद में यह मंत्र लिखा है कि जो लोक पावनी तुलसी की माला कंठ में धारण करते हैं वो जीवन मुक्त हो जाते हैं लोक पावन हो जाते हैं लोक पावनी लोकों को पवित्र करने वाली तुलसी काष्ठ से बनी माला को कंठ में धारण करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं और लोक के लोगों को पवित्र करने वाले हो जाते हैं यह सामववेद में द्वितीय संस्कार है एक दिन यमराज यमदूतों से बोले की दूत, दूता सुणुत दूत सुनो यद भाले गोपी चंदनम अर्थात जिनके मस्तक पर गोपी चंदन लगा हुआ है देखना उनको जलती हुई अग्नि के समान दूर से छोड़ देना तो जिनके मस्तक पर तिलक है तुलसी है वे तो सब भगवान के भगवान की प्राप्ति के अधिकारी हैं इसलिए वैष्णव वो शोक के योग्य नहीं है हर हाल में जीते जी भी भगवान का स्मरण करते हैं इसलिए वे भाग्यशाली हैं और मरने के बाद भगवत स्मरण पूर्वक भगवान की गोद प्राप्त करते हैं इसलिए वे अत्यंत भाग्यशाली हैं वे किसी भी स्थिति में शोक के योग्य नहीं है इसलिए भगवान के भक्त जब भगवत धान चले जाते हैं तो उनके चरणों में उनका पावन स्मरण या उनकी भावांजलि ही हम लोग करते हैं उनकी शोक सभा नहीं रखी जाती है संसारियों में कोई मर जाता है तो उसकी शोक सभा की जाती है पर साधु पधार जाते हैं तो शोक सभा नहीं की जाती है उनका पावन स्मरण ही किया जाता है इस पत्र में लिखा है कि हम जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा का दर्शन करके वृंदावन जाएंगे जगन्नाथ जी का उल्लेख लिखा है और ऋषि ऋषिकेश गीता भवन में भी श्री गोविंददास जी ने जहां परम श्रद्धे स्वामी श्री राम जी सत्संग करते थे वहां भी सत्संग होगा उसमें भी बात लिखी है और अंत में लिखा है कि आप सब महामंत्र के लिए अपना जीवन समर्पित करें हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे नाम हरे नाम हरे नाम यू केवलम कलऊ नास्व नास्यव नास्त्यव गति धन्य दीन कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख राजा को भारी राजा कहे महाराजा को सुख महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी इंद्र कहे सुख चतुरानन को चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी तुलसीदास विचार कहे भक्ति बिना सब जीव दुखारी एक गोस्वामी जी की बात ढिल की है और फिर लिखा है कि सकल भवन मध्य निर्धना से विधन्या निवशति हृदय ये श्री हरेर भक्ति रेखा हरिद निज लोकम सर्वथा तो बिहाय प्रविशति हृदय से शाम भक्ति वो सारे संसार में सबसे बड़ा कोई कंगाल है निर्धन है किंतु उसके हृदय में यदि भगवान की भक्ति विराजमान है तो वह धन्य वाद देने के योग्य है वो बड़ा भाग्यशाली है क्योंकि भगवान उसकी भक्ति के सूत्र में बंध करके उसके हृदय में सदा सर्वदा के लिए विराजमान हो जाते हैं बोलो भक्तवत् चल भगवान की जय इस प्रकार से सभी पत्रों में बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने सत्संग की बात लिखी है सब में भगवान नाम जब की विशेष बात लिखी है और संतों के प्रति अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सेवा करें ऐसी बात लिखी है बोलो भक्तवत् सलो भगवान की जय ऐसे पूज्य श्री गोविंद दास जी भक्तमाली जी महाराज के चरणों में हम बार बार साष्टांग प्रणाम करते हैं आज ही महाराज जी दंडोत प्रणाम करना। ठीक है फिर आप सपना दर्शन होगा धाम निष्ठा कैसी थी पूज्य श्री गोविंदास जी महाराज एक छोटी सी बात बता दें श्री भैया जी कुंज भाई भैया जी धाम निष्ठा कैसी थी अभी धाम जाने के कुछ समय पूर्व की बात है ये चैतन्य कुटी के पीछे उधर जो दुर्गापुरम कॉलोनी है उसी में उनका छोटा स्थान है जहाँ पूज्य श्री गोविंदास जी विराज थे तो एक कोई बैष्णव उनके शिष्य बाहर से आए तो गली में वो सीवर लाइन का ढक्कन खुल गया था सीवर लाइन का ढक्कन तो गंदगी सब बाहर आ रही थी बहुत दुर्गंध बड़ी बदबू थी तो वे जो वैष्णव आए गृहस्थ भक्त महाराज जी के शिष्य दर्शन करने के लिए तो उन्होंने आते ही महाराज जी को दंडवत करके कहा कि अरे राम राम वृंदावन को क्या नरक बना रखा है कितनी बदबू है ये वो इतना सुनते ही पूज्य श्री गोविंद दास हाहाकार कर उठे कानों पर हाथ रखिए बोले बैठना मत यहाँ अरे राम राम धाम में तुमको नरक का दर्शन हो रहा है श्री धाम वृंदावन में तुमको गंदगी दिखाई पड़ रही है तुम्हें गटर का दर्शन हो रहा है अरे राम राम यहां बैठना मत अपराध लग जाएगा यहाँ स्थान हमारा रहने लायक निकलो बाहर निकलो एकदम व्याकुल हो गए जीवन में द्वारा कभी हमारे सामने आना नहीं धाम की निंदा धाम में तुमको नरक दिखाई पड़ रहा है श्री प्रिया प्रीतम की नित्य विहार स्थली है कैसी कैसी दिव्य लताएं खिल रही हैं सहजरियों के साथ कैसा रास विलास हो रहा है युगल का और तुमको गंदगी दिखाई पड़ रही हरे राम तुम्हारा मुंह देखना पाप है बुढ़ो उठो चलो वो रोने लग गया बोला महाराज आप इतने नाराज मत हो हमको गलती होगी प्रायश्चित तो बताओ बोले जहां तुमने जिसको गटर कह के निंदा की है वहां साष्टांग लोट कर प्रणाम करो और रो कर के धाम के प्रति कि कभी भूलकर धाम की निंदा हमारी वाणी से नहीं होगी महाराज वो व्यक्ति उसको उसी जगह उन्होंने साष्टान गंडवत कराया उसने रोकर धाम से क्षमा याचना की फिर स्नान करके वो आए तब महाराज जी के पास बैठे ऐसी उनकी धाम निष्ठा थी से। साधु सेवा हो गई और वे संतों का चरणामृत और संतों का शीत प्रसाद नित्य लेते, लेते थे अब वृद्ध थे शिष्यों ने सेवकों ने ध्यान नहीं दिया पंगत हो गई अब वो शीत प्रसाद लेके ही प्रसाद पाते थे बोले संतों का चरणामृत शीत प्रसाद कहां गया रोज लेना तो रोज का नियम बोले आज तो भूल हो गई सब नाली सफाई जहां नाली बाहर की थी उसमें से वो स्वयं उतर के नीचे आए नाली को प्रणाम किया और एक एक महाप्रसाद का कण अपने मुख में रख करके बोले अब संतों का शीत प्रसाद हमको मिल गया भगवान का प्रसाद दूषित नहीं होता संतों का प्रसाद दूषित नहीं होता वो तो साक्षात भगवत तुल्य है ऐसी निष्ठा आपने कहीं सुनी या देखी बड़े शास्त्रों के विद्वान पवित्र ब्राह्मण कुल का जन्म बचपन के विरक्त साधु और उनकी संत शीत प्रसाद में ऐसी निष्ठा उनकी संत चरणामृत में ऐसी निष्ठा उनकी एकादशी में निष्ठा उनकी हरिनाम में निष्ठा उनकी धाम में निष्ठा ऐसे संत का पावन स्मरण करके हम अपने को धन्य मानते हैं आप सभी धन्य हैं कि पूज्य श्री गोविंद दास जी भक्तमाली जी का पावन स्मरण करने का और उनके संबंध में कुछ श्रवण करने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हो रहा है अब इसी क्रम में मानसी की जो पंक्तियां हम कह रहे थे उनको आगे बढ़ाते हैं और इसको गोविंद दास जी के चरणों में ही इन सब भावों का समर्पण समझें मथिकीर गति भूति बलाई जब, जब जे जकन जे जहां जही पाई सत्यम गते पा ऐसा हो, हो जाता है देखिए दो चौपाई एक तो ये है कि सठ से सठ व्यक्ति भी सत्संग पाकर सुधर जाते है उदाहरण लोहा कुधातु है किंतु स्पर्शमणि पारस मणि के संपर्क में आते ही उससे संस्पृष्ट होते ही और लोहा कुधातु सुधातु बन जाता है स्वर्ण बन जाता है अब एक विशेष बात है स्वामी जी पारसमणि लोहे के लोहे को छू जाए तो लोहा सोना हो जाएगा और लोहे पे आवरण चढ़ा हो तो भले अखबार लपेटा हो कपड़ा लपेटा हो कोई आवरण चढ़ा हो तो तो हजार साल तक पारसमणि के साथ ही लोहा रखा रहे पर आवरत आवृत है यदि लौह तो वह स्वर्ण बनेगा नहीं ठीक इसी प्रकार से संतों का संग आवरण रहित तो होकर करना चाहिए आवरण क्या है कपट का ही आवरण है आप भले ही दुष्ट से दुष्ट क्यों न हो अधम से अधम क्यों न हो किंतु संत का जब संग करें तो निश्चल निष्कपट भाव से संत का संग करें अपना हृदय खोल कर उनके चरणों में रख दे बस बात बन गई पारस परस कुहाई सठ सुधरई संगति पाई पर हमारी स्थिति तो दूसरी है हमारी स्थिति यह है कि भोले भाले संतों को भी हम ठगते हैं ठगना क्या है हम जैसे हैं नहीं उससे अच्छा अपने आप को उनके सामने प्रदर्शित करते हैं हमारे में न सत्य है न सदाचार है न शौच है न भगवान की कुछ नहीं है लेकिन उनके सामने हम नाटक ऐसा करेंगे अभिनय ऐसा करेंगे बोले भाले महात्मो तो यही समझें कि आपसे बड़ा संत आपसे बड़ा भक्त कोई दूसरा नहीं है लेकिन इससे हानि किसकी हुई संतों के सामने बनावटीपन मत रखो जैसे हो वैसा अपने आप को उनके सामने अत्यंत सरल भाव से प्रस्तुत कर दो बस फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा आपके जीवन में सुधार हो जाएगा इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं आवरण शून्य होकर हरि गुरु संतों का संग हम कर भगवान हरि का गुरु का संग, संत का संग, आवरण शून्य होकर के करें उसमें कपट का आवरण न रखें दूसरी बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि कई बार कुछ विधि का विधान ऐसा होता है कि साधु पुरुषों को भी दुष्टों के संपर्क में रहना पड़ता है हैं वे सज्जन पुरुष और उस बड़ी भीड़ में अकेले ही हैं लेकिन क्या करें भगवान की कुछ बनाई हुई व्यवस्था ऐसी है प्रारब्ध ऐसा है कि उनको उन विमुखों के दुष्टों के बीच में ही गुजारा करना है और दो दिन चार दिन नहीं पूरा जीवन उन्हीं के बीच में व्यतीत करना है तो क्या उन दुष्टों के संपर्क में आकर साधु की साधुता प्रभावित हो जाएगी क्या साधु की साधुता नष्ट हो जाएगी क्या हरि भक्त की भक्ति प्रभावित हो जाएगी क्या गोस्वामी जी कहते हैं अब मणि का कोई प्रारब्ध है तो उसको सर्प के मुख में रहना है मणिधर सर्प, वो अपने तालू में अपने मुख में मणि रखता है अब सर्प तो है भयंकर विस्घर और जिस मुख में सर्प के विष है उसी मुख मार्ग से वो मणि को अपने भीतर स्थापित करता है और वह मणि इतनी दिव्य प्रकाश युक्त होती है कि मणु को अपने तालु में स्थापित करता है उसकी चमक बाहर तक निकलती है और वह हजारों वर्ष की आयु वाला नाग रात्रि के काल में अपनी उधर पूर्ति के निमित्त उस मणि को अपने मुंह से उगल करके रख देता है और उस मणि की बड़ी सुंदर नीली नीली रोशनी होती है कांति होती है उस कांति को देख करके छोटे छोटे जीव जंतु कीड़े मकोड़े वो सब उस मणि की चमक को देखकर उसके निकट आते हैं और उस वृद्ध सर्प को अपने आहार की पूर्ति में ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता उसी प्रकाश में वह उन कीड़ों को खाकर के उन जीव जंतुओं को खाकर के अपना पेट भर लेता एक महापुरुष ने अपनी आंखों से ये दृश्य देखा पूज्य श्री करुणा निधान वाले महाराज जी ने उन्होंने कहा हमने अयोध्या जी में मणिधर सर्प के मुख से मणि निकालकर उसके प्रकाश को भी हमने देखा और उस प्रकाश में कैसे सर्प अपना आहार इकट्ठा करता उसको भी देखा है तो जीवन भर मणि सर्प के मुख में रहती है लेकिन इसके बाद भी सर्प की दुष्टता सर्प का क्रोध सर्प का विष उसका कोई प्रभाव मणि पर नहीं होता है मणि तो मणि ही है और एक विशेष बात है उसमें दिव्य प्रकाश तो है ही विष्व का कोई प्रभाव मणि पर नहीं इतना ही नहीं वह नाग मणि किसी भाग्यशाली को प्राप्त हो जाए तो किसी भी प्रकार के विष्व का प्रभाव उसके ऊपर नहीं होता है स्वयं वह मणि विष में रही जीवन भर लेकिन वह मणि किसी भाग्यशाली को मिल जाए तो जिसके पास वह नागमणि होगी उसके ऊपर किसी भी प्रकार के विष का प्रयोग सफल नहीं होगा विफल हो, हो जाएगा। इसका मतलब है कि संत हर अवस्था में संत ही रहते हैं अब आप प्रत्यक्ष प्रमाण देख लीजिए प्रहलाद जी का जन्म कैसे परिवार में हुआ पिता भी विमुख माता भी आसुरी और मित्र भी उसी प्रकार के परिवेश भी उसी प्रकार का लेकिन इस सब के बाद भी उस कुसंग का प्रहलाद जी के चित्त पर कोई प्रभाव नहीं मणि के जैसे चमकती हुई प्रहलाद जी की भक्ति है विधिवश सुजन कुसंगत पर ही फणि मन सम निज गुण अनुसर ही जैसे मणि अपने गुणों का त्याग नहीं करती है ऐसे ही विधिवस यदि संतों को दुष्टों के संपर्क में रहना पड़े तो भी दुष्टों के कुसंग का प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता इसी को रहीम जी ने अलग उदाहरण देकर के कहा है जो रहीम उत्तम प्रकृति कु चंदन विश्व्यापक नहीं लिपटे रह उत्तम प्रकृति का ही बनना चाहिए अब एक चौपाई तो इतनी अद्भुत दो चौपाई तो इतनी अद्भुत हैं गोस्वामी जी की कि उनका जितना व्याख्यान किया जाए उतना कम है एक तो विधि हरिहर कवि को विधवानी कहत साधु महिमा सोमो साहिमा सपुशानी सोमोसन सही चालक जय से चलो इसकी कथा सुनाई दे। दे। एक बार सभी देवता ऋषि यक्ष गंधर्व किन्नर देवर्षि राजर्षि ब्रह्मर्षि सब एक जगह इकट्ठे थे सभी प्रजापति सभी मनु और वहां एक चर्चा छिड़ गई कि सबसे श्रेष्ठ तत्व क्या है सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ तत्व क्या है क्योंकि जो सर्वोत्कृष्ट तत्व होगा वही आराध्य होगा वही उपास्य होगा उसी का आश्रय लिया जाएगा अपकृष्ट का आश्रय लेंगे तो वहां से आपको निराशा हाथ लगेगी फिर उसको कभी न कभी छोड़ना पड़ेगा और उससे भी जो उत्कृष्ट है उसे स्वीकार करना पड़ेगा तो जब उसे छोड़ना ही पड़ेगा तो हम अपकृष्ट को स्वीकार करें ही क्यों हम उत्कृष्ट का ही वर्ण क्यों न करें समझ में आई बैसे नहीं तो सर्वोपरी कौन है सदा पिछवघ्रम यहां सदा के चक्र को समाप्त करने वाले अधीष्ट को प्रदान करने वाले तीर्थास्पदम अत्यंत पवित्र ये सब भगवान के चरणों का विशेषण है और वे भगवान के चरण कैसे हैं शिव विरिंच भगवान शिव और श्री ब्रह्मा जी शिविर चीनुतम शिव जी और ब्रह्मा जी वो भी उन चरणों में प्रणाम करते हैं उनके लिए भी वे ही चरण शरण शरण मारे शरण में जाने के योग्य हैं अर्थात ब्रह्मा जी भी भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करते हैं और देवाधिदेव भगवान शिव भी भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करते हैं शिव विरिंची नूतम उनके द्वारा नमस्कृत हैं और शरण्यम शरण में जाने के योग्य हैं। भ्रत्यार्ति सेवक की संपूर्ण आरती कष्ट को दूर करने वाले हैं और प्रणतपाल शरणागत का पालन करने वाले हैं भवातम संसार सागर से पार उतरने के लिए जो एकमात्र जहाज हैं ऐसे वंदे महा पुरुष ते चरणार अरविंदम सबने स्वीकार कर लिया सबसे बड़े भगवान है सबसे बड़े भगवान भगवान अंगी है और सब अंग हैं बोले भैया जो सबसे बड़ा हो उसका अभिनंदन करो तो भगवान तो वहां उपस्थित थे ही सबने का भैया इस सभा में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि आप शरण्य हैं आप सबके पूज्य हैं सबके आराध्य हैं सबके उपास्य हैं हम सब आपका अभिनंदन करते हैं आप सबसे बड़े हैं भगवान बोले एक बात बताओ स्वतंत्र बड़ा होता है कि परतंत्र तो सब सबने कहा कि स्वतंत्र ही बड़ा हो सकता है परतंत्र तो बड़ा नहीं हो सकता और आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं इसलिए आप बड़े हैं भगवान बोले ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र हूं पर सर्वतंत्र स्वतंत्र होता हुआ भी मैंने घोषणा की है क्या अहम भक्त पराधीनो यंग्रैया साधु दृष्टिदयो भक्त भक्त जन प्रिया मैं भक्तों के धीरे अहम भक्त पराधीन में भक्त पराधीन आप लोग कहेंगे कोई बहुत बड़े भक्त होते होंगे उनके पराधीन होंगे ठाकुर जी अरे नहीं जो आज भगवान का शरणागत हुआ है उसको भी भगवान अपना भक्त मानकर उसके पराधीन हो जाते उदाहरण दें उदाहरण दें अभी बाबा हमारे सामने बैठे हैं इनके बड़े प्यारे ठाकुर जी हैं श्रीनाथ जी साक्षात भगवान है कि नहीं अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म असंख्यय कल्याण गुणगण सर्व समर्थ ठाकुर श्रीनाथ जी पर बाबा जब सुहावेगो तब सोमेंगे जब जगावेंगे जब, जब जगावेगो तब जगेंगे जो जो और जो खवावेगा सोई खाएंगे और जो पिवावेगा सोई पिएंगे और मान लो बाबा जी पे कछू नहीं रहे हो तो कंठन पाल मदन गोपाल बाबाजी गंगा जल पी और तुलसीजल पाके तपस्या करें तो सिन्हा जी भी वैसी करें बोलो अहम भक्त पराधीन है कि नहीं कहते हैं कि हमको ऐसी चीज चाहिए मांगते हैं अच्छा चलो ये तो चलो महात्मा है विरक्त तो साधु हैं आपके घर के जो लाला हैं आपके घर के ठाकुर जी हैं आपके सर्वथाधीन है कि नहीं सभी आपको पांच बजे मथुरा से ट्रेन पकड़नी है और आप दो ढाई बजे रात को ही उठ गए स्नान ध्यान करके चलक शुरू करके अपना थोड़ा बोड़ा नित्य नियम करके और आपने अपने ठाकुर जी को जल्दी स्नान करा दिया भोग लगा दिया और पांच बजे की ट्रेन है आपकी तो आपको जल्दी पहुंचना है और चार बजे ही आप यहां से चले और पांच बजे स्टेशन पहुंच गए ठाकुर हाँ जी बिचार ये नहीं कहेंगे करे भले आदमी रोज तो सवेरे हमको छह सात बजे जगाते थे आनंद से हम तान दुपट्टा सोते थे आज तुम पहले स्वार्थी आदमी हो तुमको यात्रा करने तो हमारी हालत खराब कर दी तुमने सोने नहीं दिया जल्दी पल्दी में सेवा भी आंख में लगा लगाती नाक में लग गया क्या पता जल्दी पल्दी चंदन लगाया तुलसी दल पधराया भोग लगाया और संपुट में पधराया और ले चले ठाकुर जी को झांपी जी में पधराए ले चले ठाकुर जी को ठाकुर जी कितने स्तर गए आज जो उनका शरणागत हुआ है उसके भी अधीन हो जाते हैं ठाकुर जी छोटे से छोटा आपके अधीन नहीं है आपका नौकर आपके अधीन नहीं है अरे नौकर जाने दो आपका पुत्र आपकी पुत्री आपके अधीन नहीं है जिसे आपका सब कुछ मिलना है सोना चांदी रुपया, कौड़ी सब उसी को मिलना है वो भी आपके अधीन नहीं है लेकिन जिन श्री ठाकुर जी का सब कुछ है वे अपने भक्त के ऐसे अधीन होते हैं भक्त तो कहता है पर भगवान करके दिखाते हैं कैसे विनय वो है गीता प्रेश की भजन संग्रह जो एक मीरा जी का पद याद आ गया कह देते हैं भक्त का ऐसा ही भाव होना चाहिए पर भक्त का तो केवल भाव होता ठाकुर जी उसे चरितार्थ करके दिखा देते हैं के okay. लेकिन ठाकुर जी तो इतने दयालु हैं इतने सरल हैं कि आज जिसने ठाकुर जी की सेवा पधराई है अपने माथे आज जो भगवत शरणागत हुआ उसके भी ठाकुर जी अधीन हो जाते आप सोचो हाहा ये यथा माम प्रपत जनते तांस तथा भगवान बोले हम इतने बड़े को वे अपने प्रेम बंधन में बांध लेते हैं इसलिए संत बड़े हैं और दूसरी बात भगवान ने ये कही के मुझ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को वे अपने हृदय कुंज में बसा लेते हैं मैं सर्व समर्थ होता हुआ भी उनकी हृदय कुंज से आधे क्षण के लिए बाहर नहीं निकल सकता असमर्थ हो जाता हूं क्योंकि प्रणय रसनया अभी वो प्रेम की रस्सी में हमारे चरणों को बांध लेते हैं ठाकुर जी ने घोषणा कर दी भक्त बड़े हैं क्या घोषणा की सब ने कहा भगवान बड़े हैं और भगवान ने क्या कहा भक्त बड़े हैं यही भक्तमाल का सिद्धांत है कवि जय न बड़ो सो तो... ने कहा सबसे बड़ी धरती सबका आधार है दूसरे ने कहा सबसे बड़े शेष जो इतनी बड़ी धरती को हजार फणों में से एक फण के ऊपर सरसों के दाने के समान विराजमान करके स्थित रहते हैं उनको कोई धार की प्रतीत नहीं होती है तीसरे ने कहा शेष जी से बड़े शिव जी क्योंकि इतने बड़े शेष जी को उन्होंने अपने गले का आहार बना लिया बोले तो शिव जी तो कैलाश पर बैठते हैं और कैलाश को तो रावण में भुजाओं पर उठा लिया इससे तो रावण बड़ा हो गया बोले नहीं त्रिलोक विजयी रावण को जिसने कैलाश भुजाऊ पर उठाया था उसे बानर राज बाली ने अपनी कांख में दबा लिया और उस बाली को रामजी ने एक बाण से मार दिया इसलिए राम जी सबसे बड़े चलो राम जी के पास सब राम जी के पास बोले आप सबसे बड़े हो भगवान बोले अगर कहें त्रिलोक में जयहरि उर्धरे तेई बड़े मुझे इतने बड़े को आपने अपने हृदय में धारण कर लिया इसलिए संत ही बड़े हैं गोस्वामी जी का सिद्धांत यही है राम जी सबरी माता को नवधा भक्ति का उपदेश देते समय क्या कह रहे हैं सातम सोही मै जग saying right. right. right. जो सबसे बड़ा है बहुत ध्यान से सुने जो बात एक चौपाई की व्याख्या है जो सबसे बड़ा है उसकी बढ़ाई होना चाहिए उसकी स्तुति होना चाहिए उसका गुणगान होना चाहिए उसकी प्रशंसा होनी चाहिए तो कौन करेगा गुणगान तो जो सबसे बड़ा विद्वान बुद्धिमान ज्ञानवान विवेकवान होगा वही न करेगा तो सबसे बड़े कौन है ब्रह्मा जी क्योंकि तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवय मुह्यंत यूरया ब्रह्मा जी को अपने हृदय के संकल्प से भगवान ने वेदों का ज्ञान प्रदान किया वेद गर्व है ब्रह्मा जी हम लोगों के पास तो एक ही मुंह है ब्रह्मा जी को तो भगवान ने चार मुख दे रखे हैं एक से थक जाएं तो दूसरे से दूसरे से थक जाएं तो तीसरे से और तीसरे से थक जाए तो चौथे से आ चौथे से थक जा तो फिर पहले से क्योंकि उसको तो रेस्ट मिल गया ना विश्राम मिल गया उसको तो उनको तो बहुत ताकत है हमारे एक मुंह से थक जाते हैं बोलते बोलते ब्रह्मा जी के तो चार मुखे बोले तो हां भाई ब्रह्मा जी सबसे बड़े विद्वान ब्रह्मा जी बोलेंगे तो संत महिमा कहने के लिए ब्रह्मा जी को व्यासपीठ पर बिठाया गया कहो संत महिमा ब्रह्मा जी पहले बड़े उत्साह में थे तो चारों मुंह से एक साथ बोले पर थक गए तो एक एक मुंह उनका बंद होता चला गया फिर धीरे धीरे बदल बदल के मुंह से वंदना करते चले गए लेकिन अंत में ब्रह्मा जी भी थक गए बोले भाई इसका कोई पारावार तो है नहीं हम कहां तक गुणगान करेंगे अब हमारे पार नहीं पड़ गई तो ब्रह्मा जी की यह दशा देखकर सरस्वती जी को बड़ी दया आई कि मैं ब्रह्मा जी की शक्ति हूं और मेरे स्वामी ब्रह्मा जी की यह दशा है तो अपने स्वामी की लाज रखना चाहिए सरस्वती जी बोली चिंता मत करो मैं गाऊंगी तो वीणा उठाई सरस्वती जी ने महाराज दिव्य ताल स्वर में सरस्वती जी ने महिमा गाई अंत में सरस्वती जी ने भी वीणा धर दी बोले हाँ हमारी तो अब हो गई पूरी हो गई अब हम इसके आगे बोल नहीं सकते अब ध्यान से सुने हम क्या कहना चाहते हैं वेद इतिहास पुराण धर्मशास्त्र संत वाणी इसमें जो कुछ संत महिमा गाई गई है वो तो सरस्वती नहीं सरस्वती ने ही तो गाई है अरे सरस्वती के माध्यम से ही तो गद्य पद्य कुछ लिखा गया तो सरस्वती नहीं गाई सरस्वती पूरा कहाँ कर पाए सरस्वती जी भी मौन हो गए अब ब्रह्मा जी ब्रह्माणी वाणी हिरण्य गर्भ दोनों ही जब नतमस्तक हो गए संत महिमा के आगे तो बोले अब कौन कहेगा बड़ी समस्या है जो सबसे बड़े थे वो तो हार मान गए अब कौन कहेगा तब सब ने निर्णय किया कि भाई देखो संत की महिमा कोई संत ही कह सकता है तो सबसे बड़ा संत कौन सबसे बड़ा संत कौन सबसे बड़े संत की परिभाषा जानते हैं दो निष्ठाएं जिसमें सर्वोपरि हों वो सबसे बड़ा संत है पहली निष्ठा है नाम निष्ठा और दूसरी निष्ठा है वैष्णव निष्ठा नाम निष्ठा तो शंकर जी की ऐसी अद्भुत है कि तुम पुनी राम राम दिन राति सादर जपहु अनंगती दिनरात राम राम जपते हैं आदर तुम शंकर जी ये तो है उनकी राम नाम निष्ठा नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फल दीन अमीन को कालकूट विष्णे अमृत का फल दे दिया शंकर जी को भगवान शिव नीलकंठ हो गए और वैष्णव निष्ठा ऐसी है कि भक्तमाल में आप लोग सुन चुके हैं कि नंदीश्वर पर विराजमान होकर भगवान शिव पार्वती जी के साथ जा रहे थे तो उन्हें सबसे पहले एक खेला दिखाई पड़ा एक उपवन जैसा दिखाई पड़ा शंकर जी नंदीश्वर से उतरे लंबी दंडवत करी फिर आगे बढ़े तो फिर एक ऐसा ही स्थिल प्रदेश दिखाई पड़ा उसको देखकर शंकर जी फिर नंदीश्वर से उतरे लंबी दंडवत करी पार्वती जी ने कहा महाराज कोई देवालय नहीं कोई महात्मा नहीं कोई संत नहीं ऐसे ही आप दंडोप करने लगे कोई कारण तो कुछ न कुछ होगा किसको प्रणाम किया आपने इन दो स्थलों पर आपने प्रणाम किया कोई विशेष बात बोले हाँ देवी पहले स्थल पर मैंने प्रणाम किया वहाँ दस हजार वर्ष पहले भगवान का एक भक्त हुआ था वहां बैठकर उसने भजन किया भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया और यहीं से भगवान के धाम को प्रयाण किया भक्त को जय कितना समय हो गया दस हजार वर्ष हो गए लेकिन शंकर जी कहते जिस स्थल पर संत ने बैठकर भजन किया हम उसको प्रणाम किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते इतनी उनकी निष्ठा है महाराज दूसरी जगह आपने दंडवध किया बोले वहां दस हजार वर्ष बाद एक संत आकर बैठकर भजन करके भगवत प्राप्ति करेंगे ले अभी तो संत पैदा ही नहीं हुए दस हजार वर्ष बाद प्रगट होंगे तब घर द्वार छोड़ के वहां भजन करने बैठेंगे तो ऐसी निष्ठा जिन भगवान शंकर की वैष्णवों में है प्रत्यक्ष वैष्णव में उनकी कितनी निष्ठा होगी एक उदाहरण हम आपको देते हैं शास्त्रों में लिखा है भगवान शिव कहते हैं कि एक बार कोई भूल से धोखे से कोई जीव राम नाम कृष्ण नाम नारायण नाम एक बार उच्चारण कर ले राम कृष्ण नारायण एक बार कह दे धोखे से तो भगवान शिव कहते भगवान नाम लेने वाले उस भाग्यशाली वैष्णव को मैं तीन बार नमस्कार कर लेता हूं एक बार राम बोल दिया तो मैं तीन बार फिर झुका लेता हूं और जो दिन रात राम राम करे दिन रात कृष्ण कृष्ण करे उसके लिए क्या करेंगे शंकर जी अद्भुत वैष्णव निष्ठा शंकर जी की इसलिए वैष्णवा नाम यथा शु वैष्णव शिरोमणी ही भगवान शिव भगवान शिव की कृपा के बिना किसी को हरिभक्ति प्राप्त नहीं होती है बोले शंकर जी गाएंगे क्यों संत हैं संत ही संत की महिमा गा सकता है अब बोले एक सुविधा और है ब्रह्मा जी के तो चार मुख ही हैं। और भगवान शिव के तो पांच मुख हैं तो उनको एक ज्यादा है तो ज्यादा सुविधा है उनको शंकर जी ने भी खूब उत्साह से गाया पांचों मुखों से गाया एक एक करके गाया गाते गाते गाते गाते अंत में शंकर जी भी मौन हो गए बोले भाई संत महिमा का कोई पारावार तो है नहीं इतना ही बहुत समझ लो अब इससे ज्यादा हम बोल सकते पार्वती जी ने कहा आप हार क्यों मानते हम गाएंगे पार्वती जी ने भी गाया अंत में पार्वती जी भी मौन हो गए तो शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं पार्वती जी ने कहा कोई बात नहीं मौन हो गई गणेश जी बोले कि हम गाएंगे क्या है हम गाएंगे हम कोई कमजोर थोड़े ही हैं गणेश जी तो सिद्धि बुद्धि के स्वामी हैं और गणेशी गणेशी ही गणेश जी बोले हम गाएंगे यहां कोविद शब्द से गणेशी का संकेत किया कवि शब्द से व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों का संकेत किया गणेशी गाते गाते थक गए बिचारे अपनी मैया पार्वती की ओर देखने लगे पार्वती जी को वापस चले लगा बोले देखो बेचारे छोटे से मोड़ा का कहते कहते मोहड़ा सूख गया तो गोद में उन्होंने गणेश जी को उठा लिया छाती से चिपका लिया। बोल बस बस रहेंद हो गया और किसी को बिठाओ बोले अब ऐसा करो कि जिन भगवान के भक्तों की महिमा है उन भगवान को ही बिठाओ गद्दी पर देखा जाएगा भगवान ही बोलेंगे सब ने भगवान को धार पर चढ़ा दिया और भगवान को हाथ पकड़ के ब्यास गद्दी पर बिठाए बोले आप कहिए आपके संत आप महिमा कहिए भगवान गाने लगे भगवान की तो सामर्थ्य अनंत है शहस्त्र शीर्षा पुरुषा शहस्त्रक्षा शहस्त्र पात्र भगवान ने खूब गाया गाते गाते भगवान भी मौन हो गए क्या? गोस्वामी जी का वचन है भरत परमात्मा है वो जानते तो हैं भरत जी की महिमा लेकिन उनसे कहा जाए कि तुम भरत की महिमा का वर्णन करो तो सर्वसमर्थ समर्थ राम जी भी मौन हो जाएंगे भगवान भी मौन हो गए लक्ष्मी जी भी मौन हो गए अंत में व्यास वाल्मीकि जी की बारी आई वाल्मीकि जी ने सौ करोड़ रामायणों में संत गुणगान किया वो भी मौन हो गए 18 पुराणों पुराणों में महाभारत में संतों की महिमा व्यास जी ने गाई अंत में वो भी मौन हो गए कहत साधु महिमा महिमाचानी जब संकोच आ गया महिमा कह नहीं पाई पूरी तब क्या करें बोले फिर कुछ करो मत संतों के चरणों में प्रणत हो जाओ और उनकी सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर दो वो स्वामी जी कहते जब इतने बड़े बड़ों ने हार मान ली तो मैं तो संत की महिमा कहूंगा ही क्या अरे साग भाजी बेचने वाले से कोई हीरे जवाहरात की कीमत पूछे तो साग भाजी बेचने वाला हीरे जवाहरात की कीमत नहीं बता सकता हीरे की कीमत तो कोई पार्क ही बताएगा हमारे महाराज जी के एक भगत थे पार्क थे वो आगरा के थे उनको लोग कहते थे खलीफा भगत भगवान दास खलीफा तो वो कक्के ब्रजवासी थे वैसे मूल में तो ब्रजवासी थे आगरा में रहने लगे थे और बल्लभ कुली तिलक लगाते थे पूरा ब्रजवासी थोफा चंदन और उंगरिया से रोरी को बल्लभ कुल वालों तिलक और नित्य दाऊ जी की बूटी रोज उनको बारो मास नित्य नियम होगा बद्रीनाथ गए तो एक खलीफा गुरु कछु मांग ले बद्रीनाथ भगवान सों। सो तो अपनों साफा फैलाए के बोले कि हे बद्रीनाथ बाबा तेरी दयासों तो काहूबाद की कमी ना हम तो ब्रजवासी है गिरिराज बाबा हमें खूब दे रहे बस तू कछु तो दे वो चाहे तो एक दे जब तक जीवें तब तो तक छंटी घुटती रहे कैसे थे तो बूढ़े हो गए थे उस समय आगरा में एक बहुत विशिष्ट हीरा आया जोहरियों के बीच में अब ये सारी बातें खुली नहीं होती हैं जो तो बहुत कीमती चीज आती है वो जोहरियों को पता चलता है तो एक विशेष हीरा आया तो उस हीरे की सही कीमत क्या हो सकती उसको लगाने के लिए पार्कियों को बुलाया उस हीरे की कीमत हमें पूरा स्मरण नहीं है लेकिन करोड़ों में उसकी कीमत शायद पांच सात करोड़ कीमत उसकी आंकी गई कि पांच करोड़ या सात करोड़ का ये हीरा है बड़ा हीरा था पर जब खलीफा भगत से पूछा लोग तो मशीनों से देखते हैं उन्होंने ऐसी देखा देखा देख करके बारीकी से देखा और बोले कि ये तो कीमत आप लोगों ने बहुत कम बताई है ये हीरा 10 करोड़ से कम का नहीं था लेकिन इसके भीतर एक काला धब्बा है उसके कारण इसकी कीमत घट गई है एक, एक डेढ़ करोड़ से ज्यादा का नहीं कीमत घटा दी इसने लोगों ने कहा कैसे बोले सूक्ष्मदर्शी से देखो यंत्र से देखा गया तो उसमें धब्बा दिखाई पड़ गया तो ये है इस महाराज जी को सुनाते थे यहां वृंदावन आते थे तो बाबा ऐसी घटना घटी ऐसा भयो बाबा महाराज जी बोले तुमने कैसे देख लिया अरे खलीफा कैसे देख लिया गुरु तुमने महाराज जी कहते गुरु कैसे देख लिया अरे बाबा कछू न आए मैंने बस एक चौपाई बोली श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ये होती तेरे चरणन को ध्यान क्यों तेरे अंगूठा के नख को ध्यान क्यों सोई मोई दिव्य दृष्टि आ गई और तरंग मारई दाऊ जी की बूटी सोई मैंने हाथ में लिया जैसे ही हीरा देखे हम वो पतो चले गए यहां में धब्बो है बात सासी निकली हमें इनाम मिलो ऐसे दो किस प्रसंग में आ गई उनकी बात हां तो अब जहां करोड़ों की बात हो रही है हीरे जवाहरात की वहाँ बेचारा साग भाजी बेचने वाला इतने रूपाधरी आलू और इतना रुपा रूपाधरी टमाटर बेचने वाला पालक और भसुआ बेचने वाला वो बेचारा हीरे जवाहरत की कीमत क्या लगा सकता है गोस्वामी जी कहते हैं ये सब तो जोहरी हैं जो संत रूपी हीरा की कीमत नहीं लगा सके और हम तो साग भाजी बेचने वाले के जैसे है हम संत की आ, संत की महिमा कहाँ तक गा सकते हैं इसलिए बंदौ संत समान चित हित आने हित नहीं तो हंजलिगत सुह सुमन जिन मैं संतों के प्रणाम संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है विषमता संत में नहीं होती है ना संत का कोई शत्रु है और ना ही संत का कोई मित्र है आपने अंजलि में बेला के जूही के फूल आपने अंजलि में रखे तो पुष्प यह विचार नहीं करेगा कि दाहने हाथ से तो भगवान की सेवा पूजा होती है भोजन किया जाता ग्रंथ लिखा जाता और बाएं हाथ से तो गंदगी साफ की जाती है इसको हम सुगंध क्यों पहुंचाएं? ये बढ़िया है इसी को सुगंध दे तो पुष्प विचार नहीं करता दाएं बाएं का विचार नहीं करता बड़े छोटे का विचार नहीं करता दोनों हाथों को बराबर सुगंध प्रदान करता है ऐसे ही संत सबको अपनी साधुता की सुगंध सबको प्रदान करता देखो आप चंदन को पत्थर पर घिसते जल छोड़ करके तो आपका हाथ सुगंधित हो जाता है चंदन के स्पर्श से जिसको चंदन लगाते तो उसका मस्तक सुगंधित हो जाता है और जो चंदन की लकड़ी काटने वाला लकड़हारा कुल्हड़ा लेकर काटता है वो कुल्हड़े से काटता उस कुलहड़े में लोहे के कुलहड़े में उस चंदन के तरु को काटने की सुगंध आ जाती है लोहे में खुशबू आ जाती आप सोचो संत अपनी सुगंध सबको दे देते हैं उज्जैन का कुंभ था ये जो कुंभ गया है इससे पिछले कुंभ की बात है हमारे हमारा अब जो उज्जैन का कुंभ होगा वो चौथा कुंभ होगा ये तीसरे कुंभ की बात है एक महात्मा आई कुंभ में एकदम दिगंबर बैठे थे खूब बड़ा कीर्तन हो रहा था तो हम भी उनका दर्शन करने गए गर्मी को समय रहे ना उस समय गर्मी के समय में बबूल के जंगल में ऐसी झोपड़ी और धूप पर रही खूब गर्मी भयंकर अब वो महात्मा मस्त शरीर पर एक सूत का धागा तक नहीं नंग धड़ंग एक महात्मा बैठे लंगोटी तो लगाए थे लेकिन शरीर स्थल था तो लंगोटी का दर्शन नहीं हो रहा था ऐसे लगता था दिगंबर बैठे और जनता वहाँ दर्शन के लिए जा रही थी तो जनता को तो उतनी दूर से दर्शन हो रहा था अब कोई महात्मा होते थे तो वो थोड़े आगे आ जाते थे हम दर्शन करने गए तो पता नहीं उनके मन में क्या आया उन्होंने इशारा करके हमको अपने भीतर बुला लिया छोटी सी जगह थी खुली ऐसा समझो कि छह बाई छह की जगह होगी और उसी में उनका एक चौथा सा था मिट्टी का तो हमको उन्होंने बड़े आग्रह आग्रहपूर्वक बड़े स्नेह से हाथ पकड़ के बिठा लिया और तो हमसे बड़े स्नेह से बोले कि आपको हमने इसलिए बिठाया है कि हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं हमने कहा महाराज जी पूछिए तो बोले एक शब्द में संत को परभाषित कीजिए क्या कहा उन्होंने एक शब्द में संत को परिभाषित कीजिए एक शब्द में संत का लक्षण बताइए हम तो गुम सुम रह गए मैंने कि महाराज जी महिमा तो इतनी है वो मेरे तो कुछ सूझ नहीं रहा कौन सा शब्द बता रहे हूं उन्हें नहीं, नहीं बताओ आप तो बहुत सुंदर कथा कहते हैं आप बताइए किसने बता दिया होगा भगवान जाने की कथा कहते हैं तो मैंने बड़ी विनम्रता से कहा कि महाराज जी हम सोचें अपना दिमाग लगावे इससे अच्छा है आप ही कृपा करके बता दीजिए एक शब्द में संत की क्या परिभाषा है तो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा यदि एक शब्द में संत को कहना हो तो वह शब्द है सरल चित्त क्या शब्द है सरल चित्त क्या शब्द है सरल एक शब्द में ही संतत्व की संपूर्ण परिभाषा सन्निहित है सरल चित्त फिर उन्होंने ये दोहा बोला जो हम बोलने जा रहे हैं संत सरल चित जगत हित जान सुभावे बाल विनय सुनी करी कृपा या, या। कि संत सरल चित इसके आगे क्या है जगत हित यदि संत सरल चित नहीं होगा तो जगत का हित हो ही नहीं सकता उसके द्वारा और एक बात उन्होंने विशेष कही उन्होंने कहा जगत हित तो दूसरे नंबर पे है सरल चित नहीं होगा तो अपना कल्याण भी नहीं होगा अपना हित नहीं होगा दूसरे का हित तो कोई करेगा क्या संत वही है जो सरल चित है और जो सरल चित होगा उसके अपने कल्याण में संदेह नहीं और उस संत के संपर्क में जो आ जाएगा सरलचित संत के संपर्क में आ जाएगा उस जीव के कल्याण में संदेह नहीं है सरलचित सरलता बड़ी ऊंची चीज है भक्ति के मार्ग में कोई प्रयास नहीं कहू भगति पथ कवन प्रयासा कोई प्रयास नहीं बड़ी सरल है बहुत सरल है भगवान की भक्ति पर कठिनाई क्या है भगवान की भक्ति में कठिनाई यही है कि सरलचित तो होना कठिन है सरल तो होना कठिन है और सब होना सरल है पर सरल होना सबसे कठिन है सरल होना बहुत कठिन सरल सरल कोई अक्षर ही इसमें कठोर नहीं है सब एकदम ऐसे सरल परम पूज्य श्री उड़िया बाबा का वाक्य है कि किसी साधक का जब अंतिम जन्म होने को होता है तब उसमें सरलता आती है क्या वाक्य है अंतिम जन्म होने को होता है तो उसमें सरलता आ जाती ठाकुर श्री रामकृष्ण परमंशदेव जी का भी एक वचन है कि जो सर्वथा सरल चित हो उसका अंतिम जन्म समझना चाहिए यह वाक्य नहीं ठाकुर रामकृष्ण परमंशदेव जी का जो सर्वथा सरल चित हो उसका अंतिम जन्म समझना चाहिए समझे मतलब मतलब यही है कि हमारी चतुराई ही हमारा कल्याण नहीं होने दे रही हमारे कल्याण में कोई बाधा नहीं है मनक्रम बचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई चतुराई जो है ठाकुर जी से चतुराई गुरू जी से चतुराई संतों से चतुराई दुनिया से तो चतुराई करते ही हैं सब से चतुराई खेलते हैं और लोग कहेंगे कि सीधे साधे का जमाना नहीं क्योंकि सीधे साधों को लोग ठग लेते हैं चतुराई से संसार में रहना चाहिए सीधे साधे का जमाना नहीं पर हमारी ये बात समझ में नहीं आती हमारे तो ये समझ में आता है कि सीधे साधे का ही जमाना है सीधे साधे का ही जमाना रहा और सीधे साधे का ही जमाना है और सीधे साधे कई जमाना रहेगा चतुर चालाकों का पहले भी कुछ नहीं हुआ सब उल्टा पलटा उनके द्वारा होता रहा आज भी वो इधर ही उधर भटक रहे हैं अपनी चतुराई के चक्कर में पड़े और दुख पा रहे हैं और आगे भी वे ऐसे ही भटकते रहेंगे। भगवान के चरणों में 48 चिन्ह हैं, उनमें एक चिन्ह एक मनुष्य की आकृति बनी है भगवान के चरण में उसका आशय क्या है प्रियादास जी ने लिखा है सूधो मन सूधी वैन सूधी कर सब जिसका मन सीधा साधा सरल है जिसकी वाणी निश्चल निष्कपट है जिसके क्रियाकलाप भी छल कपट शून्य है ऐसा जो सरल जीव है उसे रामजी संसार में भटकने नहीं देते उसे ठाकुर जी अपने चरणों में बसा लेते हैं उसे राधा रानी अपने चरणों में बसा लेती है तो ठाकुर जी के चरणों में निवास करना हो तो बनावती पन छोड़ दो एकदम सीधे सादे सरल है जाओ जब ठाकुर जी दया करें करते हैं ठाकुर जी मान लो चतुराई से हमारा लौकिक कोई स्वार्थ सिद्ध हो गया तो क्या लाभ होगा लोक की सभी वस्तुएं विनाशी हैं किंतु चतुराई करने से हमारा परमार्थ बिगड़ गया और परमार्थ बिगड़ गया तो इससे बड़ी हानि और क्या हो सकती है इसलिए सीधे सादे सरल होकर के निर्वाह करो ज्यादा चतुराई तीन दो पांच ज्यादा मत करो सीधे सादे का भगवान होता है हमारे सामने इतने उदाहरण हैं कि हम उनका उनका वर्णन नहीं कर सकते इतने उदाहरण सीधे सादे सरल का भगवान होता है अनेक उदाहरण सरल हो जाए सरलता की परिभाषा क्या है हरी गुरु हरिगुरु दासनिस गुरु संत इनके साथ सर्वथा निश्चल निष्कपट व्यवहार हो यही सरल का लक्षण है न ठाकुर जी से छल कपट करे न संतों से करे न गुरु जी से करें बुरी से बुरी बात होए वो खोल के कह देना अब ये गलतियां हम तुम्हें तो ऐसा होंगे अच्छी बात हो तो अच्छी बता दे बुरी हो तो बुरी बता दे आ, हम करते क्या हैं स्वामी जी बुरी बात तो छिपा लेते हैं अच्छी बात प्रदर्शित करते हैं बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते हैं यही हमारा संकट है एक बार सरल शब्द की चर्चा हम कर रहे थे गोरे दाऊ जी में वहां से जब कथा से निकले कुछ बक्सर वाले महाराज जी की भी उसी मंच से कथा हो रही थी तो एक बड़े बूढ़े महात्मा मिले श्री निम्बार्क परंपरा का तिलक उनके मस्तक पर था और भाषा से लगे कोई ब्रजवासी संत होंगे बोले ब्याजी महाराज आपने सरल शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्या करी मैं कछू कह दऊं मैं क्या महाराज पर देखो मैं संस्कृत भाषा तो पढ़ो ना मैं तो सूरी सट्ट बात बोलू कहो महाराज कहा बात है बोले स माने सीता जी राम माने राम जी ला माने लखन लाल जी सीता राम लखण जिनके हृदय में सदा बसते हो वही सरल है अब देखो संस्कृत विपत्ति तो नहीं लेकिन कितनी बढ़िया बात बताई कि सदा ठाकुर जी जिसके हृदय में बसते हैं वही सरल होता है संसार जिसके हृदय में बसता है वो सरल नहीं हो सकता सरल वही होता है जिसके हृदय में ठाकुर जी बचते हैं तो संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह उनके स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं उनके चरणों में प्रणाम पूर्वक प्रार्थना कर रहा हूं यहाँ विनय को भैया जी यहाँ विनय के आगे एक विशेषण दे रहे हैं तुलसीदास जी बाल विनय विनय और बाल विनय में अंतर क्या है आपका बालिग पुत्र या पुत्री आपसे कोई चीज बहुत हट करके विनय करके मांगे आप उसको समझा सकते हैं मना कर सकते हैं कि नहीं मना कर सकते भैया देखो हमारी शक्ति नहीं हम नहीं दे सकते क्यों परेशान कर रहे हो कह सकते हो कि नहीं कह सकते और मान लो कोई छोटा बच्चा हट कर जाए तो वो तो समझेगा नहीं वो तो रोएगा जब तक उसको वस्तु नहीं मिलेगी तब तक वो रोता ही रहेगा तो उस बच्चे कोई बच्चे की बात बड़े की बात नहीं सुनी जाती पर बच्चे की बात सुनी जाती है गोस्वामी जी कहते हैं जैसे बालक रो करके कहता है और रोकर कहने वाले बालक की बात मैया बाप लाकान छोड़कर मानते हैं सामर्थ्य न होते हुए भी उसकी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं ऐसे में बालक के समान बिलख करके रो करके हे संतो आपसे प्रार्थना कर रहा हूं बाल विनय सुने करी कृपा श्री राम चरण रती देव राम जी के चरणों में हमको रति प्रदान करें इसके बाद गोस्वामी जी ने खलों की भी वंदना की है और तमाम उत्प्रेक्षाएं उनको दी है हरिहर के समान और जाने किस किस के समान उनको बताया है वो सब प्रथु जी की भी उपमा दी है उनको इंद्र की भी उपमा उनको दी है और उन दुष्टों में भी वो भगवान का दर्शन कर रहे हैं, इसलिए दुष्टों की भी उन्होंने वंदना की है और महाराज जी संत असंत दोनों के चरणों की वंदना की है और दोनों में अंतर बताया है बिछुरत एक प्राण हरिदेही मिलत एक दुख दारूण देही संत मिलते हैं तो सुख देते हैं बिछुड़ते हैं तो पीड़ा पहुँचाते हैं और दुष्ट मिलता है तो दुख देता है और बिछुड़ता है तो पीड़ा हर लेता है भैया अच्छो भाई पिंड छूटे पिंड छूटा बिछोड़ता है तो सुख होता है दुष्ट और मिलता है तो दुख होता है संत मिलते हैं तो सुख होता है और बिछुड़ते हैं तो पीड़ा होती है की ऐसे संत अब कहा मिलेंगे भलाई भला व्यक्ति भलपण को ही ग्रहण करता है और नीच व्यक्ति नीचता का त्याग नहीं करता अमृत अमर बनाता है और विष गरल वह मृत्यु प्रदान करता है इस प्रकार से सबका स्मरण उन्होंने किया सबकी वंदना की है और कहते ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण अवगुणों से शान करके बनाई गई है सुख दुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजाति कुति दानव देव ऊंच नीचू, अमीर, सुजीवन माउर मीचू, सब वर्णन करने के बाद अंत में कहा जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन न करतार संत हंस गुण गही पे परिहरी बारी विकार। विधाता ने तो गुण दोष में सृष्टि की है लेकिन हमें दुष्ट नहीं हमें संत के पद चिन्हों पर चलना चाहिए जैसे संत हंस हंस के सामने दूध और पानी मिलाकर रख दो तो पानी छोड़ देगा दूध दूध पी जाएगा ऐसे ही सज्जन पुरुष दोषों को ध्यान में नहीं देते हैं। किसी में भी कोई गुण है तो उस गुण को ग्रहण कर लेते हैं। रमन रीति वाले महाराज जी एक घटना सुना रहे थे बोले हमारे मंडली में एक संत थे रमन रीति के संत थे और वहाँ गए थे कामाख्या कामाख्या है ना गुवाहाटी आसाम में कामाख्या देवी है वहाँ दर्शन करने गए थे तो वहां से आए तो रेलवे स्टेशन जा रहे थे तो वहाँ रास्ते में एक मरा कुत्ता पड़ा था अब कुत्ता एकदम सड़ गया एकदम शरीर गल गया था बड़ी भारी बदबू आप बड़ी मुश्किल से सब वहां से निकले बोले हमारे एक संत एक क्षण वहाँ खड़े हो गए मुंह पे तो उनके कपड़ा था खड़े हो गए और आगे चल के बोले बोले महाराज जी आपने एक चीज देखी क्या बोले देखो मरे हुए कुत्ते के भी दांत कितने बढ़िया चमक रहे वाह हम लोग रोज दातुन करते मज्जन करते फिर भी इतने दांत चमकते नहीं वाह वाह वा! राम जी की ठाकुर जी की बड़ी लीला के दाँत कैसे चमक रहे महाराज जी बोले गुरु भाई दंडोत तुमने सड़े मरे गले कुत्ता में भी एक अच्छाई देख ली कि उसके दांत चमक रहे आप सच्चे सगो वो भोले महात्मा थे आपने महाराज एक चीज देखी सड़े गले कुत्ता के दांत कैसे चमक रहे अरे वाह हम लोग तो रोज दांत करते हैं मज्जन करते हैं फिर भी दांत नहीं चमकते कितने दांत चमक रहे कुत्ता स्वभाव आदत बना लो कि हमें गुण दर्शन करना है क्योंकि जब आप गुण दर्शन करेंगे ना तो वह गुण आपके दृष्टि के पथ से आपके भीतर उतरेगा और जब आप दोष दर्शन करेंगे तो जिस व्यक्ति का दोष दर्शन किया वो दोष नेत्र के माध्यम से पहले हमारे अंतकरण का विषय बनेगा फिर हमारी वाणी का विषय बनेगा हमारे मनवाणी का विषय बनने के बाद फिर वह दिन दूर नहीं है जो क्रियात्मक रूप में वह दोष हमारे जीवन में आ जाएगा इसलिए न परदोष दर्शन करना और न परदोष वर्णन करना केवल गुण ही वर्णन करना और यह दिव्य गुण पूज्य सद गुरुदेव श्री भक्तमाली जी में हमने देखा उनके अपने संपूर्ण जीवन में किसी निंद्य की भी निंदा उनकी वाणी से सुनी नहीं गयी सबके बारे में वो प्रशंसा ही करते थे कभी किसी की निंदा उनकी वाणी से दास ने नहीं सुनी सब में गुण ही देखते थे सूर्य दोष गुणान गृणन की साधवा संत कबीरदास जी कहते हैं साधु ऐसा चाहिए जैसा सार सार को रहे सुभा तो दे तो संत तो सूख के जैसे होते हैं और दुष्टि चलनी के जैसे होती चलनी जानती उस चलनी में हजारों छेद होते हैं पर उसको अपने छेद नहीं दिखाई दूसरे के छेद दिखाई पड़ते हैं। और चलनी जो होती ना जब चलनी हिलाओ तो कचरा कचरा तो अपने भीतर रख लेती और बढ़िया बढ़िया चीज झार के नीचे कर देती है तो दुष्ट दोषों को अपने भीतर रख लेते हैं, अच्छी चीज सब गिरा देते हैं नीचे नेग्लेक्ट कर देते हैं दोषों को ग्रहण करते भैया चलनी मत बनो सूप बनो हंस बनो हंस बनो हा हा हंस नहीं परम हंस बन जाओ बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय कहते महाराज जी कहाँ तक कहें संत वेश में हो तब तो कहना ही क्या है संत यदि वेश नहीं बनाए हुए हैं उनका कुवेश है तो ही संतों का आदर होता है कि ये हूँ साधु सन जिम जग जाम, हनुमान। जाम बंत हनुमान जामवंत जी रीछ के आकार में हैं हनुमान जी बानर के आकार में हैं लेकिन कितना उनका आदर होता है इसलिए बोलो भक्त भक्तवत्सल भगवान की अंत में कहा जड़ चेतन ग्रह जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम मै बंदौ सबके पद कमल सदा जोरि जुगपान देव गन जनर नाद प्रेत पितर गंधर बंदऊ किजन चर कृपा कर सब सरो जड़ चेतन जगजी जब सब राममय है इसलिए सबको राममय जान करके हम सबके चरणों में प्रणाम करते हैं अब चाहे वह देवता हो दनुज हो मनुष्य हो नाग हो पक्षी हो प्रेत हो पितर हो गंधर्व हो रजनीचर हो किन्नर हो वे सबके अंतर्यामी तो श्री रघुनाथ जी ही हैं। इसलिए सबके हृदय में विराजमान सर्वांतरयामी श्री रघुनाथ जी को ही सर्व रूपों में अनुभव करके मैं प्रणाम करता हूं। चौरासी लाख योनियों में स्वेदज अंड जरायजल आकाश में रहने वाले सारे जीवों को मैं प्रणाम करता हूँ कि सब भगवान का ही अंश हैं, भगवान का ही स्वरूप हैं। आकर चार लाख चौरासी जाति जीव जल थल नभवासी और ये चौपाई तो ऐसी है कि यदि ये चौपाई आपको कंठस्थ नहीं है तो आप भारतीय कहलाने के योग्य नहीं हैं। सी राम साढ़े छह बज गए हमारी दो घंटा की ड्यूटी निश्चित की गई है ठाकुर जी की ओर से हमारी सेवा पूरी हुई यद्यपि आप लोगों को आज देर तक कर प्रतीक्षा करनी पड़ी यही वाणी को विराम कल की पुनः सूचना हम दे रहे हैं कोई विशेष बात होगी तो सज्जन जी बता देंगे आपको सज्जन जी है कि नहीं आज सत्संग में नहीं है सर है? अच्छा है बैठे तो कल की सूचना ये है कि सुबहरे 10 बजे से इसी मंच पर परम पूज्य परम श्रद्धे श्री बाबा गोविंद दास जी महाराज की भावांजलि का कार्यक्रम है उनके पावन संस्मरण वृंदावन के अनेक महापुरुष कल पधारेंगे उन सब संतों का दर्शन और वचनामृत का श्रवण होगा तो मेरी प्रार्थना है कि आप लोग 10 बजे कृपा करके पधारें और फिर संतों का वचनामृत श्रवण करने के बाद 12 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा और 12 बजे फिर पंगत की सीताराम सब लोग प्रसाद पाएंगे और फिर शाम को जो समय निश्चित है उसी निश्चित समय से 3 बजे से फिर कल थोड़ा आपको ज्यादा श्रम करना पड़ेगा और बात यह है कि जो आ सकते हैं सहजता से वो आएं और जिनको कोई ऐसी व्यस्तता है कि भाई साधन या भगवत सेवा का कोई विशेष कार्य नहीं आ सकते हैं तो कोई बात नहीं पर एक महापुरुष के उत्सव में आप अधिक से अधिक संख्या में आएंगे तो आपका भी सौभाग्य होगा और हमें भी प्रसन्नता होगी इन्हीं शब्दों के साथ भगवान के चरणों में गुलाम हरि शरणम हरि शरणम हरि आरती रामायणी कविमल हरणी विजयी सुभग श्री नमः सीताकमल मंत्रपुष्पाजलिपया नमस्क नीला मुजश्यामलोमला सीता समारो